अवधूतोपनिषद यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदी है इस उपनिषद में संस्कृति की जिज्ञासा का समाधान करते हुए भगवान दत्तात्रेय अवधूत स्थिति के स्वरूप और महत्ता का वर्णन करते हैं अवधूत स्थिति में किस प्रकार श्रेष्ठ तत्व के समाहित होने से व्यक्ति धन्य हो जाता है इसका वर्णन भी किया गया है शांति पाठ ओ सहनावतु सहनौन सहवीय तेजस्विनावस्तुमा विद्य ओ शांति शांति शांति हरि ओम हे परमात्मन आप हम दोनों अर्थात गुरु शिष्य की साँस रक्षा करें हम दोनों का साथ साथ पालन करें हम दोनों साथ साथ सत्य अर्जित करें हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी अर्थात प्रखर हो हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्याष न करें हे सत्य सम्पन्न हमारे त्रिविध आदिभतिक आधिदैविक आध्यात्मिक तापों का समन हो अक्षय शांति की प्राप्ति हो अतः अथ साम अवधूतम दत्ताे पारमेद्य पृक्ष भगवन्को वधतस्त का स्थिति संसरण तम भोवात्त भगवो दत्ताेय पर संसार बंधना अवधूता ने भगवान दत्ता त्रेजी के समीप जाकर पूछा, हे अवधूत कौन है? उसकी है? उसकी स्थिति किस तरह की होती उसका लक्षण किस प्रकार का होता है तथा उसका संसार सांसारिक व्यवहार किस प्रकार का होता है उनके इन प्रश्नों को सुनकर कृपालु भगवान दत्तात्रेजी ने कहा जो अक्षर अर्थात अविनाशी अर्थात भाव युक्त हो वर्ण करने योग्य हो, हो, संसार रूपी बंधनों में से रहित तथा तो तत्त्वमसि तो आदि वाक्यों के लक्षार्थ बोध से युक्त हो उसे ही अवधूत अर्थात अक्षर का अवरण्य का धूत संसार बंधन का धूत तथा तत्वमस्यादी लक्ष्य का लेने से अवधूत कहा जाता है यो योगी अवधुत कथ्यते। जो योगी पुरुष आश्रम एवं वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर आत्मा में ही सदैव स्थित रहता हो श्रम रह उस योगी का प्रिय अर्थात ब्रह्म ही शिर है मोद दाया बाजु और प्रमोद बाया बाजू है तथा आनंद मध्य आत्मा है उसकी अर्थात आत्मा की स्थिति गाय के के पैर सदृश चार प्रियमोद, प्रमोद एवं आनंद रूप हो जाती है गोवाल गोवा शेषेना चाप्य ब्रह्मपुक्ष प्रतिष्ठे ते पुछा एवं चुप्प्तम उस सिर अर्थात हर समय हर्ष में तथा मध्य आनंद में आत्मु नहीं करनी नहीं माननी चाहिए तो किसे मानना चाहिए इस पर कहते हैं कि गोवाल अर्थात गौ गो की पूछ सदी उस ब्रह्म की पुछ प्रतिष्ठा है उस ब्रह्म को इसी पुक्षाकार में जानना चाहिए इस प्रकार ब्रह्म को भली प्रकार जान वे योगी पुरुष परम गति को प्राप्त करते हैं के की न कर्मणा प्रजयाधन त्याग अमृत मान अमृत्ति विभिन्न और न ही धन के द्वारा होती है एकमात्र त्याग के द्वारा ही अमृत को प्राप्त किया जा सकता है स्वरम स्वर विरहण तरण सांबरावा दिगम नेशा धर्माधर्मे स महामको महायोग अपने अपने इच्छा के अनुसार व्यवहार करना ही उन योगियों का संसार है उनमें से कितने ही तो वस्त्रों को धारण करते हैं और कितने ही दिगंबर अर्थात बिना वस्त्रों के ही रहते हैं उन योगियों के लिए ना कुछ धर्म है और ना ही कुछ अधर्म है, पवित्र एवं अपवित्र आदि भी कुछ नहीं है। इंद्रियों को वश में में में करने के रूप रूप सदा संग्रह की दृष्टि से वे योगी जन करण में आत्मा का यज्ञ किया करते हैं यही उनका महायज्ञ और महायोग है अतः अंत स्थित परमात्म चेतन में बहिर्मुखी व्यक्ति शक्ति धाराओं को समर्पित कर देना विसर्जित दे कर देना ही आंतरिक अशुमेध कहा गया है इसे ही महायज्ञ या महायोग भी कहा गया है कृष्ण में त्रम कर्म स्वरम नास मोढ़ इस प्रकार उन योगियों का संपूर्ण चरित्र आश्चर्य होता है उनके इस प्रकार के चित्र विचित्र कर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यही उनका महाव्रत है वे अज्ञानी मनुष्यों की भांति अर्थात पाप में नहीं होते सदैव भाव से इच्छा करते रहते हैं तथा योगी प्रभुते पुण्य पापेश शुद्ध जिस प्रकार सूर्य सभी प्रकार के रसों को ग्रहण करता है तथा अग्नि सभी कुछ भक्षण कर लेता है उसी प्रकार योगी पुरुष भोगों का उपभोग करता हुआ भी शुद्ध होने के कारण का नहीं बनता आणम प्रभु प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रवेश तद्वत्मा प्रशंति सर्वे स शांति मापोति काम का जिस प्रकार चारों ओर से परिपूर्ण होने पर भी अचल प्रतिष्ठा स्थिति वाले समुद्र में जल प्रविष्ट होता है ही पुरुष सभी भोगों के रहने पर भी अचल रहता है और शांति को प्राप्त करता है विषय भोगों की इच्छा करने वाला कामना युक्त मनुष्य वैसी शांति नहीं प्राप्त करता न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्ध हो न मुक्ष नुक्त परमार्थता अतः सत्य बात तो यह है कि किसी का निरोध लय नहीं है किसी की उत्पत्ति नहीं है कोई आबद्ध बता हुआ नहीं है कोई साधक नहीं है कोई मुमुक्ष अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने वाला नहीं है तथा कोई मुक्त भी नहीं है यही वास्तविक स्थिति है सिद्धये अहिकास्मकभ्रात सिद्ध्य मुक्त सिद्ध बहुकृतुना तदे प्रतिपुर दुखनो ग्या संसू कामेक्षायानंदपूर्णोम संसारे कियानतिषंत कर्मा पर सर्वलोकात्मक ते सर्वोकात्मकूति कथम जाचक्षता शास्त्री वेदानन वेत्रिन्तूनात निद्रापेक्षे स्ना शोचने दु कि नाना रोपित वन्हिना नान्या रोपित धर्मा धर्मेज इस लोक एवं परलोक के कृत्यो की सिद्धि के लिए वैसे ही मुक्ति की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम मुझे बहुत कुछ कहना अत्यंत आवश्यक था परंतु अब यह कभी सभी कुछ हो चुका है इस तरह से हर एक योग का मुख्य रूप से अनुसंधान करता हुआ वह अवधूत इसी में होता हुआ सदैव तृप्त होता रहता है इसके पश्चात वह ध्यान करता हुआ कहता है अज्ञानी जन पुत्रादि की इच्छा से अत्यंत दुखी होकर संसार के आवागमन में फंसते रहे किंतु मैं तो परम आनंद से परिपूर्ण हूँ तब फिर कौन सी इच्छा के कारण इस संसार में पुनः फंसू जिन्हें पर गमन की इच्छा हो वे लोग चाहे उस इच्छा से भले ही कर्म किया करें परंतु मैं समस्त लोगों का आत्मा हूँ सर्वलोक में बन गया हूं तो फिर मैं कोई भी कर्म क्यों करूँ जिन लोगों को इस बात का अधिकार हो वे भले ही प्रवचन किया करें चाहे वेदों को पढ़ाते रहें किंतु मुझे तो इसका अधिकार ही नहीं क्योंकि मैं तो निष्क्रिय अर्थात क्रिया रहित हूँ मैं निद्रा की भिक्षा की स्नान अथवा शौच आदि की तनिक भी इच्छा नहीं करता जो लोग के हों, भले ही अन्य कोई कल्पना करें मुझे किसी अन्य अन्य की कल्पना करने से कोई लाभ नहीं। गुंजा चिरमिरी की लालिमा के कारण उसमें भले ही अग्नि को प्रतिष्ठित करें किंतु इस अग्नि से गुंजा का ढेर नहीं जलता है तब फिर मेरे अंदर तो संसार के धर्म आरोपित ही नहीं है इस कारण मैं किसी का भी भजन नहीं करता